विचित्र विशेष सृष्टि को भी बतलाइए यह भी हम सब जानने की इच्छा करते हैं सत्कार करके उन महात्मा सूत जी से जब पूछा गया था तब उन परम श्रेष्ठ महापुरुष ने आनुपूर्वी से विस्तार के साथ कहा था श्री सूत जी ने कहा हे hey द्विज श्रेष्ठो, परम प्रसन्न द्वैपायन मुनि ने जो परम पुण्यमयी कथा मुझसे कही थी हे hey विप्रगणो उसको मैं अनुक्रम से कहूँगा माता रिश्वा ने जो पुराण कहा है उसको मैं बतलाऊंगा नैमिषारण्य के निवासी महात्मा मुनियों ने पहले पूछा था पुराण का लक्षण ही यह है सर्ग अर्थात सृष्टि और प्रतिसर्ग अर्थात उस सृष्टि से होने वाली सृष्टि वंशों का वर्णन मनवंतर अर्थात मुनियों का कथन तात्पर्य कौन कौन मनु किस किस के पश्चात हुए वंशों में होने वाले वंशों का चरित्र ही पांच बातों का होना पुराण का लक्षण है इसमें भी चार पाद होते हैं प्रक्रिया पहला पाद है जो कथा में परिग्रह होता है अनुशंग और उपसंहार। इस प्रकार से संक्षेप से मैंने चार पाद बतला दिए हैं अब पहले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतलाऊंगा सबसे प्रथम सभी शास्त्रों से पूर्व ब्रह्मा जी ने पुराण का श्रवण किया था इसके पश्चात उनके मुख से वेद निकले थे और वेद के अंग शास्त्र धर्मशास्त्र व्रत तथा नियम आदि उनके मुख से निकले थे जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है और तथा असत स्वरूप वाला है महत आदि लेकर विशेष के अंत तक का मैं सृजन करता हूँ ऐसा विशेष निश्चय किया था ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम प्रसूति हिरण्यमय अंड है उस हिरण्य अंड का आवरण सागर है जलों का आवरण तेज के द्वारा हुआ उस तेज का वायु से और वायु का आकाश से आवरण हुआ था फिर भूत आदि से हुआ था भूत आदि का महत से और महान का अव्यक्त के कारण आवरण हुआ था भूतों के अंदर रहने वाला अंड ही उपवर्णित है इसमें नदियों का और पर्वतों का प्रादुर्भाव पड़ा जाया करता है समस्त मनवंत्रों का और सबकल्पों का वर्णन है इस ब्रह्मा वृक्ष का कीर्तन ही ब्रह्मा का जन्म कीर्तित किया जाया करता है इसके आगे ब्रह्मा जी की प्रजाओं का उपसर्ग का उपवर्णन है अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की इसमें अवस्था का कीर्तन किया जाता है कल्पों की उत्पत्ति जगत की स्थापना भगवान हरि का जलों में शयन करना तथा पृथ्वी के उद्धार का वर्णन है पूर्व आदि का विशेषता के साथ वर्णन चारों वर्णों और चारों आश्रमों का विभाजन नक्षत्रों की स्थिति ग्रहों का संस्थान और सिद्धों के निवास स्थल का वर्णन है बहुत विस्तार से योजना के संचरण का वर्णन स्वर्ग स्थान और विभाग जो कि शुभ समाचारण करने वाले मनुष्यों का है उसका वर्णन है फिर वृक्षों की औषधियों की लताओं की सृष्टि का कीर्तन किया गया है देवगणों और ऋषियों की दो प्रकार की उत्पत्ति बतलाई गई है आम्र आदि वृक्षों की सृष्टि तथा व्यंजन की सृजन और पुरुषों का का एवं पशुओं सृजन बताया गया है उसी प्रकार से निर्वचन कहा गया है और कल्प का परिग्रहण किया है इस प्रकार से ब्रह्मा के बुद्धि के साथ नौ सर्ग कहे गए हैं जो ये तीन हैं, वे बुद्धि से युक्त है और जो लोगों की कल्पना है ब्रह्मा के अवयवों से धर्म आदि की उत्पत्ति होती है प्रजा के कल्प में जो द्वादश प्रसूत हुआ करते हैं और बार बार उत्पन्न होते हैं जो उन दोनों की प्राप्ति संधि है वह कल्पों के अंतर में कही गई है तमोगुण की मात्रा से समावृत होने से ब्रह्मा से या धर्म की उत्पत्ति हुआ करती है और सत्व के उद्रेक वाले देह से पुरुष की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से ही शत्रुपा में उन दोनों के पुत्र समुत्पन्न हुए थे इसके आगे प्रियव्रत और उत्तान पाद हुए थे प्रसूति की परम शुभ आकृतियां थी त्रिभुवन में जो प्रतिष्ठा से युक्त थे वे पापों से रहित थे ऐसा ही कहा जाता है प्रजापति से रुचि की ओर फिर आकुति में मिथुन से उत्पत्ति हुई थी प्रजापति दक्ष की कन्याओं का प्रसूति में जन्म परम शुभ हुआ शब्दाध्य दाक्षायणियों में भी महान आत्मा वाले धर्म का उद्भव हुआ था यह धर्म का जन्म परम सात्विक और सुख के उदय वाला सर्ग कहा जाता है उसी भांति हिंसा में अधर्म का उद्भव हुआ है जो तामस और अशुभ लक्षण वाला है भृगु आदि ऋषियों की प्रजा के सर्ग का उपवर्णन है और जिसमें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के गोत्र का अनुकीर्तन किया है जिसमें स्वाहा नाम धारिणी स्वाहा पत्नी में अग्नि की संतति का वर्णन किया जाता है इसके उपरांत स्वदा नाम की पत्नी में दो प्रकार के पितृगणों का वर्णन किया जाता है पितृगणों के वंश के प्रसंग से भगवान महेश्वर से और सती से दक्ष प्रजापति के लिए शाप का वर्णन है और परम बुद्धिमान भृगु आदि ऋषियों को जो प्रतिशाप दिया गया है उसका वर्णन होता है